जीवता नाम सो जुगन जुग जीवता ना ही वो मरे जो नाम पीवे काल व्यापे नहीं अमर होगा आदी अनंत और जीवे संत जना अमर है उसी हरी नाम से उसी हरी नाम पर देवे दास टू कहे सुधारस छोड़ी के न तू छाछ छेवे धन्य है संत निज धाम सुख छाड़ के आन के काज को देहा धारा ज्ञान समे सर ले संसार में शक्ल संसार का मो हटारा प्रीति सबसे करे मित्र और दुष्ट से भली और बुरी दो सी से दास पलट कहे राम नहीं जान हूँ जान हूँ संत जिन जगत तारा कफन को बांध के करे तब आसिकी आसिकी जब है तब नाही सोवे चीता बिनु की जरे दिन राती जब जीवते ही जान से सती होवे भूख पिया से जगआ को छोड़कर आपने अपू से आप खोवे दास पल टु कहे इश्क मैदान पर दे जब सीस तब ना रोवे दास कह के आसन कीजिए आस जो करे सो दास नहीं प्रेम तो एक जो लगासन सार में भक्ति गई दूरी अब जगत माही चाहिए भक्ति को जगत से तारिये जोड़िए जगत से भक्ति जाही दास पलटू कहे एक को छोड़ी दे दुई मान एक नहीं चाहिए हम दहर के में जो कुछ भी नजारा करते हैं अशकों की जबा में करते हैं आहों में इशारा करते हैं क्या मुझको पता क्या तुझको खबर दिन रात खयानों में अपने एकाकुले थी हम तुझको जिस तरह समारा करते हैं ऐ मौजे बला इनको भी जरा दो चार थपेड़े हल्के से कुछ लोग अभी तक साहिल से तूफान का नजारा करते हैं क्या जानिए कब ये पाप कटे क्या जानिए वो दिन कब आए जिस दिन के लिए हम ए जजबी क्या कुछ न गारा करते हैं इस जीवन में परम धन्यता का एक ही दिन है जिस दिन हमें पता चलता है कि यह असली जीवन नहीं असली जीवन और है इसके पार है यह तो असली जीवन की केवल छाया केवल प्रतिबिंब पहाड़ों में गूंजती हुई एक प्रतिध्वनि यह असली गीत नहीं वही दिन जीवन का सबसे धन भाग का दिन है जिस दिन आंख खुलती है और हम पदार्थ से जगते और परमात्मा का होश आता है परमात्मा यानी महाजीवन इसी जीवन में कहीं छिपा है पर हम तो परिधि पर ही भटकते रहते और केंद्र तक पहुंच ही नहीं पाते हम तो व्यर्थ में उलझ जाते हम तो कोरियां ही बटोरते रह जाते और हृदय जवारात थे यहां और शाश्वत खजाना था यहां सनातन साम्राज्य था हमारा और हम भिक्मंगे ही बने रह जाते संसारी यानी भिकमंगा जिसके हाथ में भिक्षा पात्र है और ऐसा भिक्षा पात्र जो कभी भरता नहीं कितना ही भरो नहीं भरता कितना ही भरो खाली का खाली जितना भरो उतना ज्यादा खाली एक ऐसा भिक्षा पात्र जो बड़ा ही होता चला जाता है ये सारा संसार भी मिल जाए तो भी तुम्हारा भिक्षा पात्र भरेगा नहीं इच्छा दुष्पूर्ण है बुद्ध ने कहा तृष्णा दुष्पूर्ण है ऐसा नहीं कि तुम कमजोर हो इसलिए नहीं भरती ऐसा नहीं कि तुम्हारी सीमाएं है इसलिए नहीं भरती तृष्णा का स्वभाव है न भरना क्योंकि एक तृष्णा भर भी नहीं पाती कि दस को पैदा कर जाती तृष्णा ऐसे है जैसे दूर जमीन को छूता हुआ आकाश कहीं छूता नहीं लेकिन लगता है ये कोई दस पांच कोस के फासले पर छू रहा है जरा चलूं तो पहुंच जाऊंगा छितिज पर लाख चलो सारी पृथ्वी का चक्कर काट आओ कहीं भी छितिज मिलेगा नहीं और चारों तरफ दिखाई पड़ता है बस दिखाई पड़ता है आभास है कहीं पृथ्वी आकाश छूती नहीं तुम जितने आगे बढ़ते हो उतना ही छितिज और आगे सरक जाता है तुम्हारे और छितिज के बीच फासला हमेशा उतना का उतना इंच भर कम नहीं इंच भर ज्यादा नहीं ऐसी ही इच्छा है ऐसी ही तृष्णा है तृष्णा एक क्षितिज है जिस तक हम कभी पहुंच नहीं पाते दौड़ते बहुत ही जितना कर सकते करते हैं करते अपनी सारी सामर्थ लगाते हैं। एक जन्म की नहीं अनंत अनंत जन्मों की शक्ति हमने समर्पित की है एक ऐसे व्यर्थ खेल में जो कभी पूरा नहीं होगा मैंने सुना है क्रिसमस के दिन थे और एक अमेरिकी जोड़ा अपने बच्चे के लिए खिलौना खरीदने गया था पति बड़ा गणितज्ञ था पत्नी भी विश्वविद्यालय में अध्यापक थी दोनों सुसंस्कृत सुशिक्षित भांति भांति के नए नए खिलौने दुकान में आए थे सब खिलौने देखे फिर दोनों एक खिलौने में उत्सुक हो गए एक जिग्सा फजल खंड खंड टुकड़ों में जिसे जमाना होता है उसे दोनों ने बहुत जमाने की कोशिश की जमे ही ना आखिर पत्नी ने कहा कि अगर मेरे पति से नहीं जमती जो कि पृथ्वी के थोड़े से इने गने गणित में एक है अगर ये पहेली मेरा पति नहीं जमा सकता तो मेरे बच्चे क्या जमाएंगे पहली तो प्यारी लगती है मगर बच्चे से कैसे जमाएंगे दुकानदार हंसने लगा उसने कहा क्षमा करें ये जमने के लिए बनाई ही नहीं गई ये जमी नहीं सकती बच्चे या बाप का सवाल नहीं है तो दोनों हैरान हुए उन्होंने कहा कि फिर ये कैसी पहली जो जमी नहीं सकती तो उस दुकानदार ने कहा जिसने इसे बनाया है उसने इसे इस ख्याल से बनाया है जो भी इसे जमाए उसे दुनिया का कुछ ख्याल आए कि दुनिया भी ऐसी पहली है जो जमती नहीं लाख जमाओ जमती नहीं जमने को बनी ही नहीं जम जाए तो बुद्धों की जरूरत नहीं जम जाए तो फिर जीसस कृष्ण और जर्थस्त व्यर्थ जिन्होंने जाना कि ये संसार की पहेली न जमने वाली पहेली है जिन्हें ये बात इतनी प्रगाढ़ हो गई कि उनका सारा रस इससे छूट गया इस खिलौने से उनकी नजर हट गई उन्होंने उसे देखा जो सदा जमा हुआ है एक है दुनिया जो जमाए नहीं जमती और एक है परमात्मा जो जमा ही हुआ है जिस जमाने की कोई जरूरत नहीं दुनिया में जो उलझा भटका तड़पा परेशान हुआ परमात्मा की तरफ जिसकी आख उठी पहुंच गया तत्च गया फिर परम तो संतोष है फिर जीवन एक आह्लाद है फिर जीवन न जन्म है न मृत्यु न इसका आदि है न अंत फिर यह एक शाश्वत आनंद यात्रा है क्या जानिए कब ये पाप कटे क्या जानिए वो दिन कब आए जिस दिन के लिए हम एजबी क्या कुछ न गवारा करते है? कितना सहते हैं हम आदमी कुछ कम नहीं सहता छोटी जान है और पहाड़ ढोता है बूंद जैसी सामर्थ है और आकाश घसीटता है आदमी कम नहीं सहता और इसलिए अगर ये प्रार्थना उठती कि कब आएगा वह दिन अपने से नहीं आएगा इतना याद रखना अपने आप आता होता तो अब तक आ गया होता तुम कुछ नए नहीं, नहीं हो सब पुराने यात्री हो न मालूम कितनी योनियां और न मालूम कितनी देहे और न मालूम कितने रूपों से चलते हो चलते रहे हो न मालूम कितने मार्गों पर बटके हो पहुंचे नहीं तुम कुछ नए नहीं, नहीं हो तुमने काफी बोझ ढोया है ढोते ढोते ढोने की आदत पड़ गई है ऐसी आदत पड़ गई है कि ढोए ही चले जाते हो अब तो भूल ही गए हो कि क्यों ढो रहे हो इतने समय से ढो रहे हो कि याद भी कौन रखे एक पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था जैसे पति पत्नी के झगड़े होते शुरू हो गया होगा अकार कारण की कोई जरूरत भी नहीं होती पड़ोसी सुनते सुनते परेशान हो गए आखिर पड़ोसी इकट्ठे हो गए उन्होंने कहा कि तीन घंटे हो गए ना खुद सोते हो ना हमें सोने देते हो आखिर बात क्या है तो पति ने कहा कि इसी से पूछ लो पत्नी से पूछ लो कि बात क्या है पत्नी ने कहा मुझे भी क्या याद तीन घंटे पहले शुरू हुई थी दो छोटे बच्चे आपस में बात कर रहे थे एक बच्चा कह रहा था मेरी मां गजब की तुम एक शब्द बोलो बस फिर वो घंटों बकवास करती मेरे पिताजी उसके डर के मारे बोलते ही नहीं बोले कि फंसे दूसरे बच्चे ने कहा ये कुछ भी नहीं मेरी मां ऐसी कि तुम बोलो कि ना बोलो बोलना जरूरी ही नहीं अब कल ही की बात है पिताजी चुप बैठे थे तो मेरी मां कहने लगी तुम चुप क्यों बैठे हो शर्म नहीं आती चुप बैठे हो इसका मतलब क्या इसका प्रयोजन क्या और झगड़ा शुरू इस संसार से तुम इतने लंबे समय से झगड़ रहे हो कि अब तुम्हें याद भी न रहा होगा कि कब और कैसे यह कहानी शुरू हुई थी बहुत पीछे छूट गए सूत्र अब तो झगड़े की आदत हो गई अब तो झगड़ना जीवन हो गया है अब तो तुम कहते हो संघर्षी जीवन है जो भी कहता है संघर्ष जीवन है उसे जीवन का कुछ भी पता नहीं कि जीवन संघर्ष जरा भी नहीं जीवन तो समर्पण है लेकिन समर्पण तो केवल संत जानते समर्पित जो है वही संत है मरने की दुआएं क्यों मांगूं? जीने की तमन्ना कौन करे ये दुनिया हो या वो दुनिया अब ख्वाहिश से दुनिया कौन करे जब कश्ती साबित सालिम थी साहिल की तमन्ना किसको थी अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पर साहिल की तमन्ना कौन करे जो आग लगाई थी तुमने उसको तो बुझाया अशको ने जो अशकों ने भड़काई उस आग को ठंडा कौन करे दुनिया ने हमें छोड़ा जजबी हम छोड़ न दें क्यों दुनिया को दुनिया को समझकर बैठे हैं अब दुनिया दुनिया कौन करे मरने की दुआएं क्यों मांगू जीने की तमन्ना कौन करे ये दुनिया हो या वो दुनिया अब ख्वाहिश से दुनिया कौन करे जो समझेगा जो जरा जागेगा जो जरा होश पूर्वक अपने चारों तरफ देखेगा बाहर और भीतर जरा झाकेगा वो इस दुनिया से ही मुक्त नहीं हो जाता वो उस दुनिया से भी मुक्त हो जाता है यहां ही आकांक्षाएं नहीं गिर जाती वो स्वर्ग की आकांक्षा भी नहीं करता क्योंकि आकांक्षा ही तो संसार है तुम चाहे धन की आकांक्षा करो और चाहे स्वर्ग की इस कुछ भेद नहीं पड़ता आकांक्षा संसार है आकांक्षा की कि संसार शुरू रहा आकांक्षा न करना अतिक्रमण है आकांक्षा की व्यर्थता देख लेना देख लेना कि यह पात्र भरेगा ही नहीं ये पहेली जमेगी ही नहीं और तत्क्षण एक क्रांति घटित हो जाती तत्क्षण तुम तो मुक्त हो जाते हो मुक्ति कोई प्रक्रिया नहीं एक क्षण में घट गई क्रांति जैसे तप आग में बूंद एक छन्न के साथ हवा हो जाती वाष्पीभूत हो जाती ऐसी ही होश की आग में एक क्षण में रूपांतरण हो जाता है क्रांति विकास नहीं अध्यात्म क्रांति है उत्क्रांति नहीं विकास की प्रक्रिया नहीं एक छलांग है और वह दिन सबसे ज्यादा सौभाग्य का दिन है जब यह दिखाई पड़ जाता है कि हम जिस दौड़ में दौड़ रहे हैं वह वर्तूलाकार है जैसे कोल्हू का बैल चलता है वैसे हम चल रहे हैं लगता तो कोल्हू के बैल को है कि खूब चल रहा है तो कहीं पहुंचेगा जरूर पहुंचेगा जब इतना चल रहा है तो पहुंचेगा गणित तर्क सब यही कहता है लेकिन कोल्हू का बैल कहीं पहुंचता नहीं वर्तुल में घूमता रहता है हम भी वर्तुल में घूम रहे हैं संसार शब्द का अर्थ होता है चक्कर एक वर्तुल जैसे गाड़ी का चाक घूमता है ऐसे ही हम इस संसार के चाक में बंधे घूमते रहते और पिसते हैं बुरी तरह है। क्योंकि चाक में जो बंधा है वो पिसेगा ही एक क्षण विराम नहीं एक क्षण विश्राम नहीं ये गाड़ी चलती ही रहती और इस गाड़ी के चाक से बंधे हुए तुम पिसते ही रहते हो पश्चिम का बहुत बड़ा जादूगर हु अपने को रेलगाड़ी के चक्के में बांध लेता था और घंटों तक रेलगाड़ी चलती रहती और वो चक्के में बंधा घूमता रहता ये उसके बड़े चमत्कारों में से एक था फू को किसी ने कहा नहीं कि ये कोई बड़ा चमत्कार नहीं ये सभी लोग कर रहे हैं तुम्हारी रेलगाड़ी लोहे की है और दिखाई पड़ती है और तुमने कला सीख ली है कि कैसे चक्के में बंधे हुए अपने को बचाए रहो लेकिन सारी दुनिया चक्के से बंधी है चका अदृश्य है अदृश्य इसलिए और भी दिखाई नहीं पड़ता और ऐसी व्यवस्था हमने जमा ली हमने खुद कि नींद टूटे ही ना कि होश आए ही ना हम पिए चले जाते हैं बेहोशी पर नहीं बेहोसियां अफीम पर अफीम कभी धन की अफीम कभी पद की अफीम बस पिए जाते हैं कहा है पद मद धन मद मदिरा कहा है इनको शराब पर तो पाबंदी लगा देते हो शराब में कुछ खाक नशा है सांझ पियोगे सुबह उतर जाएगा और शराब पे जो पाबंदी लगाते हैं उनको ख्याल ही नहीं कि वो ऐसी शराब पीए हैं जो उतरती ही नहीं पद मद की है अधिकार की सत्ता की शराब जिसका उतरना बहुत मुश्किल लाख धक्के खाओ तो भी नहीं उतरती लाख चोटें खाओ तो और चढ़ती चली जाती उतरना जानती ही नहीं छोटी मोटी शराब की तो तुम निंदा करते हो बड़ी शराबों की प्रशंसा करते हो इस दुनिया में सभी शराबी हैं, अलग अलग शराबें उन्होंने और अपने को सुला रखा है और किसी और ने पिलाई होती तो भी एक बात थी हम खुद ही पी रहे हैं। हम खुद ही तैयार करते हैं ये विषाक्त औषधियां हम खुद ही श्रम करते एक दार्शनिक एक तेली की दुकान पर तेल लेने गया था दार्शनिक था सो उसके मन में एक प्रश्न उठा तेली तेल तोलने लगा और दार्शनिक ठहरना भाई नवदीप की कहानी बंगाल की नवदीप कभी तार्किकों का सबसे बड़ा केंद्र था नव न्याय वहां पैदा हुआ वहां भारत के बड़े से बड़े तर्कशास्त्री पैदा हुए नवदीप ने कभी भारत की दार्शनिक प्रतिभा को खूब चमकाया था ये कहानी नवदीप की ही है दार्शनिक ने कठरना भाई तेली से कहा पहले सवाल का जवाब दे दो मुझे बेचे नहीं रहेगी तिली ने पूछा क्या सवाल है दार्शनिक ने कहा कि तुम तिल तोड़ रहे हो तुम्हारी पीठ की तरफ पीछे कुल्लू का बैल चल रहा उसको कोई चला नहीं रहा ऐसा धार्मिक बैल तुम कहां से पा गए जिसको कोई चलाए ना पीछे फटकारे ना चोट ना करे डा लिए ना खड़ा रहे और जो चलता रहे इस जमाने में ऐसा धार्मिक श्रद्धालु बैल तुम कहां पा गए तेली हंसने लगा उसने कहा न श्रद्धा का सवाल है ना धर्म का मैंने ऐसा आयोजन किया है देखते नहीं कि बैल के गले में घंटी बंधी घंटी बज रही है सुनते नहीं दार्शनिक न घंटी बंदी देखता भी हूं घंटी बजती सुनता भी हूं मगर इससे क्या तेली न का बा साफ है घंटी जब तक बजती रहती है मैं समझता हूं बैल चल रहा है देखने की जरूरत नहीं घंटी बज रही मुझे सुनाई पड़ती रही थी मैं समझता हूं बैल चल रहा है जैसे ही घंटी रुकी मैं तछ उठ के और बैल को हाँक देता हूं बैल को कभी ये पता नहीं चल पाता कि मैं मौजूद नहीं था देरी नहीं होने देता इधर घंटी रुकी इधर मैंने हां कहा बैल को यही भरोसा है कि मैं पीछे हूं और देखते नहीं बैल की आंखों पर पट्टियां बांधी हुई सो बैल देख भी नहीं सकता कि कोई पीछे है या नहीं मुड़के देख भी नहीं सकता मुड़ भी नहीं सकता बैल सिर्फ आगे ही देख सकता है ने दार्शनिक ना ये तो मेरी समझ में आया कि आंख तो पट्टी है सो बैल देख नहीं सकता कि तुम क्या कर रहे हो घंटी है सो जैसे ही घंटी रुकती तो हांक देते हो पता नहीं चल पाता कि वाला पीछे मौजूद था कि नहीं लेकिन एक सवाल मैं पूछू कभी बैल खड़ा होकर सिर हिला के घंटी नहीं बजाता उस ने कहा महाराज आगे से तेल आप किसी और दुकान से ले लेना कहीं बैल ये सुन ले तो हमारा सारा धंधा मारा गया मैं अकेला आदमी मुझे तेल बेचना मुझे कोलू चलाना बड़ी गृहस्थी महाराज किसी और जगह से तेल ले लिया करे आपका आना जाना यहाँ ठीक नहीं सत्संग संक्रामक होता है आदमी थी ऐसा ही बंधा है आंख पे पत्तियां गले में घंटियां कोई चला नहीं रहा तुम्हें और तुम चले जा रहे हो तुम्हें पीछे से कोई नहीं हाक रहा है तुम्हें आगे से हाका जा रहा है आगे लटका दिए गए सुंदर सुंदर सपने सपना यह संसार आगे लटके ही सुंदर सुंदर सपने अब मिले अब मिले वो रहा छितिज अब पहुंचे अब पहुंचे कितने दिन से चल रहे हो कब सोचोगे कि नहीं पहुंच सकते हो अब तक नहीं पहुंचे आगे कैसे पहुंचोगे अब तक कोई नहीं पहुंचा अकेले तुम पहुंचोगे तुम अपवाद हो धन पाने वाले पापा के मर गए भीतर की दीनता नहीं मिटी सो नहीं मिटी। पद पाने वाले पापा के मर गए भीतर की हीनता नहीं मिटी सो नहीं मिटी। सिकंदर और नेपोलियन चंगेज और नादरसा है इस जमीन पर हमने बहुत तरह के पागलों को देखा है छोटे पागल बड़े पागल पागलों की बड़ी कोठिया सब तरह के पागल मौजूद हैं यह पृथ्वी बड़ा पागल खाना है लेकिन कोई नहीं पहुंच रहा है तुम जरा ठिटको तुम जरा एक छुण को रुक जाओ कभी घड़ी भर को रोज बैठकर सोचने लगो जीवन पर एक विमर्श करो पुनर्विचार करो ये मैं क्या कर रहा हूं मैंने अपनी आंखों पे पट्टियां बांध रखी तुम कहोगे कि नहीं तो फिर हिंदू धर्म क्या है फिर इस्लाम क्या है फिर ईसाइत क्या है फिर जैन धर्म क्या है तुम जानते तो नहीं तुमने उधार ये ज्ञान अपनी आंखों पर बांध लिया है, यही तो पट्टियां इन पट्टियों के कारण तुम्हें भ्रांति है कि तुम जानते हो इस दुनिया में सबसे बड़ी भ्रांति जानने की भ्रांति है क्योंकि जिससे यह भ्रांति है कि मैं जानता हूं वो सत्य की तलाश नहीं करता जब मालूम ही है तो तलाश क्यों करे वो चुपचाप ऐसे ही जिये जाता है जैसे जीता रहा है क्यों बदले अपने को उसके शास्त्रों में तो सब लिखा है महावीर सब कह गए बुद्ध सब कह गए नानक सब कह गए मोहम्मद सब कह गए अब मुझे क्या करना है मेरा काम इतना है कि सिर्फ ढूंढ कुरान को बाइबिल को वेत को वैसे ही बोझ कम नहीं इन इन का बोझ और भारी कर देता चलना और मुश्किल हो जाता वैसे ही घसीटते थे वैसे ही थके मानते थे छाती पे तो और पत्थर रख लिए मगर इससे तुम्हारी आंखें नहीं खुलेंगी इसके कारण तुम्हारी आंखें बंद हैं हिंदू अंधा है मुसलमान अंधा है जैन अंधा है जो भी बिना जाने मानता है वह अंधा है जिसने स्वयं अनुभव के बिना कोई बात मान ली वो आदमी धोखा दे रहा है अपने को दे रहा है सबको दे रहा है और सबको दो तो ठीक कम से कम अपने को तो धोखा मत दो तुम्हारे गले में घंटियां बन जो बचती रहती और ऐसी भ्रांति बनाए रखती कि कोई तुम्हें चला रहा है आशा की घंटियां उमर खयाम ने कहा है कि मैं गया पंडितों के बैठक खानों में मैंने आचार्यों का सत्संग किया मैंने तथाकथित मौलवियों के दर्शन किए बड़े बड़े ज्ञानियों के घरों के द्वार खटखटाए लेकिन जिस दरवाजे से भीतर गया उसी दरवाजे से वापस लौटा जैसा खाली भीतर गया वैसा ही खाली वापस लौटा मैंने बातें तो वहां सत्य की बहुत सुनी लेकिन बस बात ही बात थी वे सब ईश्वर के संबंध में चर्चा कर रहे थे लेकिन ईश्वर का किसी को पता नहीं था वे मेरे छोटे छोटे प्रश्नों के भी उत्तर न दे सके मेरा एक छोटा सा प्रश्न जो मैं पूछता रहा हूँ सभी से वो ये कि आदमी इतना दुख झेलता है इतना विषाद इतना संताप इतनी पीड़ा जीवन उसका एक सिवाय दुर्धर्ष रोक के और कुछ भी नहीं फिर भी आदमी जीए क्यों चला जाता है जीवे इतनी प्रबल क्यों है वे कोई उत्तर ना दे पाए तब मैंने एक दिन आकाश से पूछा कि हे आकाश तूने तो न मालूम कितने लोगों को इस पृथ्वी पर चलते देखा है अंधों की भांति तुझे तो राज पता होगा हे चांतारो तुम्हें तो पता होगा कि आदमी किस आशा में चलता जाता है ये कौन सी बात है जो इसे चलाया जाती तो आकाश ने मुझे कहा कि तेरे प्रश्न में ही उत्तर छिपा है। तू तो पूछता है किस आशा में आदमी चला जाता है उत्तर है कि आशा में आदमी चले जाता है आशा आज नहीं मिला कल मिलेगा आज तो चुप गया कोई फिक्र नहीं थोड़ी और मेहनत कल मिल जाएगा कल कभी आता नहीं आता भी है तो आज की तरह आता है और फिर आशा कल पे सड़क जाती है ये घंटी है गले में बंधी जो बजती रहती जो तुम्हें चलाए जाती दो रास्ते हैं चलाने के एक सूफी फकीर सुबह सुबह उठे कर नदी स्नान को जा रहा था उसने एक आदमी को देखा कमजोर दुबला पतला आदमी था बूढ़ा आदमी था वो अपनी गाय को खींचने की कोशिश कर रहा था गाय मजबूत जवान बूढ़े से खींचने नहीं थी गाय पीछे को खींचती थी बूढ़ा आदमी को खींचता था उस फकीर ने बूढ़े को कहा इसे तुम खींच ना सकोगे तुम्हें खींचने की और कोई तरकीब नहीं आती रस्सी बांध के ही खींच सकते हो तो ये तुमसे घर जाने वाली नहीं अब तुम बूढ़े हो गए अब तुमने बल नहीं उस बुढ़े ने पूछा क्या और भी कोई तरकीब जिंदगी भर हो गई मुझे गायों को पालते और तो मैंने कोई तरकीब देखी नहीं और मैं तुम्हें तरकीब बताता वो पास से ही गया रास्ते के किनारे से थोड़ा सा घास उखाड़ लाया और गाय के सामने घास किया और चल पड़ा बस गाय ने घास देखा कि होली पीछे रस्सी बांधनी ही ना पड़ी फकीर घास को आगे किए चलने लगा और गाय फकीर के पीछे चलने लगी उसने उस बूढ़े को कहा तुमने गाय तो जिंदगी भर पाली मगर एक छोटी सी बात तुम्हारी समझ में न आई आशा को लटका दो आगे वो बूढ़ा पूछने लगा कि तुम्हें तो मैंने कभी गायों को पालते नहीं देखा तुमको ये तरकीब कैसे समझ में आई उसने कहा आदमियों को देख हर आदमी ऐसे चल रहा है गले में कोई जंजीर बांधने की जरूरत नहीं है ज्यादा सूक्ष्म जंजीरे जो न दिखाई पड़ती न जिनका बोझ पड़ता न बांधना पड़ती न ढालना पड़ती घास का गट्ठर आगे कर गो आदमी चलता चला जाता है हजार रुपए हैं दस हजार हो जाएंगे बस घास का गट्ठर आगे डिप्टी मिनिस्टर है मिनिस्टर हो जाएंगे घास का गठर आगे बस आदमी को चलाते रहो घास आगे से आगे हट जाए और आदमी पीछे पीछे सरकता चला जाता और एक दिन मौत आती आशा कभी पूरी नहीं होती इस जगत में कभी कोई आशा ना पूरी हुई है न हो सकती है जगत का यह स्वभाव नहीं पलटू कहते हैं पीवता नाम सो जुगन जुग जीवता ना वो मरे जो नाम पीवे तुम तो मरोगे बहुत बार मरे हो और बहुत बार मरोगे रोज मरते हो मरते ही हो जीते कहा हो जन्म के बाद मरना और मरना धीरे धीरे मरते मरते एक दिन पूरा मर जाते हो सत्तर साल अस्सी साल लगते हैं मरने में क्रम सा मरते हो सने सने मरते हो लेकिन पलटू कहते हैं एक ऐसा राज तुमसे कहता हूं कि अगर ये अमृत तुम पी लो तो फिर तुम नहीं मर और जो नहीं मरेगा वही जीवन को जान पाएगा जो मरता है वो कैसे जीवन को जान पाएगा मृत्यु को जान पाएगा जीवन को कैसे जान पाएगा जीवन की कोई मृत्यु नहीं होती मृत्यु का कोई जीवन नहीं होता पीवता नाम सो जुगन जुग जीवता जो उस प्रभु के नाम को पी लेता है वो फिर सदा जीता है ना ही वो मरे जो नाम पीवे जिसने उसके नाम को पिया उसके स्मरण को पिया फिर वह नहीं मरता है फिर उसकी कोई मृत्यु नहीं अमृत से जुड़ जाने का नाम ही भक्ति है और अमृत तुम्हारे चारों तरफ मौजूद है बाहर भी भीतर भी मगर तुम आशा के जाल में भटक के चले जा रहे हो तुम्हें अपनी संपदा का तो होश ही नहीं तुम्हारी नजर दूसरों की संपदा पर लगी पड़ोसी के पास कितना है उससे ज्यादा मेरे पास होना चाहिए पड़ोसी ने मकान बड़ा कर लिया अब मुझे भी मकान बड़ा करना होगा तुम अपनी संपदा कब देखोगे जो तुम्हें जन्म के साथ ही मिली है जो तुम्हारा स्वरूप है काल व्यापे नहीं अमर वह होएगा, आदि और अंत वह सदा जीवे जिसने एक बार अपने भीतर अनुभव कर लिया परमात्मा की उपस्थिति को और परमात्मा उपस्थित है सिर्फ अनुभव करना जरा टटोलो मगर ये टटोलना तभी हो सकता है जब बाहर से आशा टूटे बुद्ध ने कहा है बहुत हैरान करने वाला वचन कि धन है वे जो निराश हैं। तुम तो सुनोगे तो कहोगे ये क्या बात हुई निराश और धन्य धन है वे जो हताश ये क्या बात हुई ये कैसी धन्यता हुई लेकिन बुद्ध ठीक कह रहे हैं क्योंकि जो हताश हो गया जो निराश हो गया जिसकी अब कोई आशा न रही कोई पानी की संभावना जिसकी न रही जिसने सारी तरह से देख लिया कि बाहर भ्रम ही भ्रम मृग मरीचिका ही मृग मरीचिका है उसे अनिवार्य रूपेण भीतर मुड़ना होता है मुड़ना होता है कहना ठीक नहीं मुड़ जाता है अनिवार्य रूपेण चेतना जब बाहर नहीं जाती तो कहां जाएगी अपने में ही बैठ जाती जैसे ही बहिर यात्रा बंद हुई कि तुम अपने में ठहरे थिर हुए उसी थिरता में स्वाद है अमृत का संत जन अमर है उसी हरिनाम से उसी हरिनाम पर चित्त देवे उसी परमात्मा को अनुभव करके संत अमर हो गए वे कभी मरते नहीं तुम भी नहीं मरते हो तुम्हारा भी मरना सिर्फ भ्रांति है तुम गलत से जुड़े हो इसलिए तुम्हें मरने की भ्रांति झेलनी पड़ती तुम अहंकार से जुड़े हो इसलिए तुम्हें मरने का झूठा कष्ट झेलना पड़ता है और बहेर यात्रा सिर्फ अहंकार दे सकती है और कुछ भी नहीं आत्मा को जानते ही मृत्यु विदा हो जाती जैसे दिए के जलते ही अंधकार विलीन हो जाए जैसे सुबह के होते ही रात समाप्त हो जाए संतजन अमर हैं, उसी हरिनाम से उसी हरिनाम पर चित्त देवे इसलिए और चीजों से चित्त को हटाओ व्यर्थ में अपने को मत भरमाओ अब थोड़ा उसे देखो जो तुम हो जो, तुम हो, जो तुम्हारी निजता है जो तुम्हारे भीतर झरना चैतन्य का बहरा है थोड़ी उससे पहचान करो थोड़ा उसके साथ डुबो, एक हो एक रस बनो दास पलटू कहे सुधारस छोड़ी के भया अज्ञान तू छाछ ले कि कैसे तुम पागल हो कि अमृत भीतर मौजूद है उसको तो पीते नहीं और दूसरों के दरवाजों पर छाछ मांगने के लिए खड़े हो भिक्षा पात्र लिए और इस जगत में मांगे मांगे भी छाछ भी कहां मिलती तुम जिनसे मांग रहे हो वो भी भिकमंगे तुम जिनसे मांग रहे हो वो तुमसे मांग रहे भिकमंगे भिकमंगों के सामने हाथ फैलाएं झोली फैलाएं यहां सभी तो इच्छाओं के वसी भूत यहां सभी तो तृष्णा से भरे यहां सभी तो मांग रहे हैं और और जो मांग रहा है वही मंगना है और मजा कैसा है तुम्हारे भीतर अमृत की धार बह रही मगर तुम पीठ किए हो उसकी तरफ तुम विमुख हो संसार की तरफ आंख और अपनी तरफ पीठ ये ग्रस्त का लक्षण और अपनी तरफ आंख संसार की तरफ पीठ ये संयस का लक्षण न कहीं जाना है न कहीं भागना है ये क्रांति तुम्हारे भीतर घटनी है ये आंख की बदलाहट दुकान फिर भी करना बच्चों को फिर भी पालना पत्नी की चिंता फिर भी लेना मगर एक आंख में फर्क हो गया एक दृष्टि बदल गई अब तुम्हारी नजर भीतर रहेगी रस्तम भीतर का पियोगे बाहर का जो काम है दिया परमात्मा ने उसे पूरा करते रहोगे लेकिन अब वह तुम्हारी दौड़ नहीं उसमें तुम्हारी आशा का लगाव नहीं उसमें तुम्हारी अभी नहीं हो तो हो तो ना हो तो न तुम उस सम्बध बिल्कुल सम्य को उपलब्ध रहोगे हार हो तो ठीक जीत हो तो ठीक सब बराबर खेल है शतरंज का मगर हम तो ऐसे मूल हैं कि शतरंज के खेल में भी तलवारें खिंच जाती जिंदगी के खेल को शतरंज का खेल समझना तो दूर शतरंज का खेल जिसमें हाथी घोड़े सब लकड़ी के ये समझो कि अगर बड़े अमीर हुए तो हाथी दांत के सब हाथी घोड़े झूठे राजा वजीर झूठे एक अदालत में मुकदमा था दो आदमियों पर एक दूसरे का सिर खोल दिया था पुलिस पकड़ के ले गई मजिस्ट्रेट ने कहा कि भाई मैं भी इसी गांव में रहता हूं तुम्हें भली भांति जानता हूं तुम दोनों दोस्त हो क्या गया ऐसी कौन सी बात हो गई कि तुम्हारी जिंदगी भर की दोस्ती टूट गई तुमने एक दूसरे का सिर खोल दिया दोनों सिर झुका के खड़े हो गए एक दूसरे से कहा ही कह दे उसने कहा कि नहीं तू ही कह दे मजिस्ट्रेट ने कहा कोई भी कहो मगर कहो तो उन्होंने कहा क्या कहे कहने योग्य बात नहीं मजिस्ट्रेट ने कहा कहना तो होगा ही तो मजबूरी मुझे कहना पड़ा उन्होंने कहा मामला ये अब आप किसी से मत कहना हम दोनों नदी के किनारे बैठे गपशप कर रहे थे रेत में बैठे थे इसने कहा इसी में शुरुआत की इसने कहा कि मैं एक भैंस खरीद रहा हूं मैंने कहा भाई भैंस मत खरीद अपनी पुरानी दोस्ती अगर कभी मेरे खेत में घुस गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं अब भैंस के पीछे क्या जिंदगी भर की दोस्ती गंवानी और भैंस का क्या भरोसा और मैं बर्दाश्त न कर सकूंगा मेरे खेत में घुस गई तो मारी डालूंगा भैंस को सो तू इस झंझट में पड़ी मत भैंस मत खरीद और ये एकदम जोश में आ गया तैश में आ गया इसने कहा कि तूने समझा क्या है तेरा खेत है तो कोई भैंस ही ना खरीदे भैंस खरीदूंगा और भैंस भैंस है अगर कभी खेत में भी घुस गई तो अपनी पुरानी दोस्ती इतनी सी बात ना खत्म हो जाएगी और अगर खत्म होनी है तो खत्म हो गई ऐसी दोस्ती का क्या मूल्य कि जरा मेरी भैंस तेरे खेत में घुस गई और दोस्ती खत्म तो आज ही खत्म और भैंस तो भैंस है मैं कोई 24 घंटे उसके पीछे नहीं घूमता रहूंगा कभी घुस भी सकती और याद रख मेरी भैंस को अगर हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं बात बढ़ गई तो मैंने वहीं कहा कि ठीक तो फिर हो जाए मैंने वही रेत पर अपना खेत खींच के बना दिया कि ये रहा मेरा खेत हो तेरी हिम्मत तो घुसा दे भैंस और इसने अपनी उंगली से एक लकीर खींच के कहा कि ये घुस गई भैंस कर ले क्या करता अब फिर आगे का सवाल पूरे गांव को मालूम इसलिए हम संकोच करते है कहना भी क्या न तो अभी कुछ था ही नहीं मगर बात बिगड़नी से सो बिगड़ गई सिर खुल गए अब हम पछताते हैं मगर जो हो गया सो हो गया तुम्हारी जिंदगी क्या है परमात्मा के सामने खड़े होोगे तो ऐसे झुक के कहोगे पत्नी से कि तू ही कह दे पत्नी कहेगी कि आप पति परमात्मा हैं आप ही कहिए आपके सामने मैं कैसे बोलू आप ही बोली तुम्हारे लड़ाई और झगड़े तुम्हारी मित्रताएं और शत्रुताए सब तास के खेल और ताशों पर बने हुए राजा और रानी बस मान्यताएं मगर हम बड़े उपद्रवों में पड़े हुए दास पलटू कहे सुधार से छोड़ के भया अजान तू छाछ पी दे ये कैसा अज्ञान तुझे घेर लिया है ये कैसी मूर्ता ये कैसी मूर्चा जिनके पास सहारे उनके पांव हवा छूती किस्मत चांदी की जूती है जिसने नियम कर दिए जीने उसको छेड़ा नहीं किसी ने उन पाओ में पड़ी बिवाई जिनमें मजबूती दहले पर बैठे जो नहले हंसले और सुबह के पहले जब तक किरण नहीं आती अंधेरे की तूती जिस जिंदगी को तुम जिंदगी समझ रहे हो जब तक किरण नहीं आती अंधेरे की तूती इसमें जिंदगी जैसा कुछ भी नहीं बस जब तक किरण नहीं आती अंधेरे की तूती और किरण कहां से आनी किन्हीं दूर सात समंदर पारों से नहीं किरण तुम्हारे भीतर सोई पड़ी उसे जगाना उसे झकझोरना उसकी नींद तोड़नी और एक किरण तुम्हारे भीतर पैदा हो जाए जरा सी किरण रोशनी की अंधेरा जरा सा टूटने लगे फिर तुम चकित होगे, कैसे तुम जिए, कैसे व्यर्थ तुम जिए जहां वसुंत हो सकता था वहां केवल पतझाड़ ही रहा जहाँ फूल खिल सकते थे केवल कांटे लगे एक समय था जब मुझे लगता था कि मैं किसी पहाड़ पर खड़ा हूं मन से तन से तगड़ा हूं लेकिन अब लगता है मैं किसी पहाड़ के बोझ से मर रहा हूं हर रोज पीले पत्ते सा झड़ रहा हूं ये अकल बस दो दिन की जिंदगी ही चार दिन की इस जिंदगी की लंबाई कितनी दो आरजू में कट गए दो इंतजार में बस चार दिन मांग कर लाए थे चार दिन दो मांगने में आरजू में और दो इंतजार में प्रतीक्षा में कि अब आया अब आया अब मिला अब मिला और मौत आती मिट्टी मिट्टी में गिर जाती और मृत्यु के क्षण में बहुत पछतावा होता इस जिंदगी को सोना बना सकते थे ये मिट्टी ही रह गई इस सोने में सुगंध भी ला सकते थे और ये मिट्टी ही रह गई इस कीचड़ में कमल खिल सकते थे और ये कीचड़ और भी कीचड़ होकर समाप्त हो गई नहीं ऐसा विषाद तुम्हें पकड़ेगा अगर हरिनाम से अपनी नाव को जोड़ लो धन्य है संत निज धाम सुख छाड़ी के आन के काज को देह धारा पलटू कहते हैं कि चकित होता हूं मैं चकित होने की बात है ये इस जगत का सबसे बड़ा चमत्कार है कि बुद्ध पुरुष अपने अंतर्लोक को छोड़कर तुम्हें समझाने की चेष्टा में संलग्न होते अपने भीतर के आनंद को छोड़कर तुम्हारे साथ सिर मारते और तुमसे पाते क्या हैं सिवाय गालियों के सिवाय अपमान के तुम्हारे पास और देने को कुछ है भी नहीं तुम्हारे पास गीत तो है ही नहीं गालियां ही हैं तुम्हारे भीतर फूल तो खिले ही नहीं कांटे ही हैं और जो तुम्हारे पास है वही तुम दे सकते हो आखिर बुद्धों को तुमने दिया क्या है जीसस को तुमने क्या दिया कांटों का ताज मंसूर को तुमने क्या दिया हाथ पैर काट लिए जवान काट ली गर्दन काट ली सुकरात को तुमने क्या दिया जहर तुम खुद जहर पीते हो और अगर तुम्हें कोई जगाने आ जाए तो तुम बर्दाश्त नहीं करते इस जगत में बड़े से बड़े चमत्कारों में यह चमत्कार है धन है संत निज धाम सुख छाड़ी के आन के कांच को देह धारा कोशिश करते हैं सोए हुए लोगों को जगाने की उनका काम पूरा हो गया है चाहे तो इसी क्षण देह से उड़ जाएं, उनका पिंजरा खुल गया है दरवाजा खुला है मगर रुके जितनी देर तक बनता है रुकते जितनी देर संभव होता है रुकते कि शायद दो चार पंछी उनके साथ उड़ने को राजी हो जाएं। उन्हें तो मानसरोवर का मार्ग मिल गया है लेकिन शायद दो चार और मानसरोवर के यात्री हो जाएं। ज्ञान शमशेरले पीठ संसार में सकल संसार का मोह टारा लेके तलवार कुल पड़ते हैं संसार में कि लोगों का मोह काट दें जीसे किसी ने पूछा है आप शांति के अवतार आप जगत में शांति लेके अवतरित हुए जीसस ने कहा कि नहीं मैं तलवार लेकर आया हूं ईसाइयों को बड़ी कठिनाई होती इस वक्तव्य का अर्थ करने में क्योंकि जीसस और कहें कि नहीं मैं तलवार लेकर आया इसकी क्या व्याख्या करें, क्योंकि जीसस तो परम शांति के संदेश वाहक और कहीं के मैं तलवार लेके आया हूं पलटू के वचन में अर्थ ये साधारण तलवार की बात नहीं हो रही जीसस उस तलवार की बात कर रहे हैं जो तुम्हारे मोह को काट देगी जो तुम्हारे अहंकार को काट देगी जो तुम्हारे अंधकार को काट देगी जो तुम्हारी मूर्छा को काट देगी ज्ञान शमशेर लेठी संसार में सकल संसार का मोह टारा प्रीति सबसे करें मित्र और दुष्ट से भली और बुरु, बुरी दोई सी धारा संतों के जीवन में भीतर तो अमृत की रसधार बहती लेकिन बाहर कुछ थोड़े से लोग जिनमें बोध है जिनमें होश है वे तो उनके चरणों में सिर भी रखते हैं, लेकिन अधिक लोग भीड़भाड़ वह तो गालियों की बौछार करती हैं। पागलों की एक जमात है ये पृथ्वी इसमें अजीब अजीब पागल है जहाँ अहंकार है वहाँ पागलपन है और जहाँ अहंकार है वहाँ सिर्फ भूलें ही हो सकती वहाँ सत्य खो जाता है सत्य तो दूर वहाँ साधारण सज्जनता भी खो जाती मुल्ला नसरुद्दीन स्टेशन जाने की जल्दी में था और कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी अंततः उसने सोचा कि किसी कार से लिफ्ट मांगी जाए वरना गाड़ी पकड़ना मुश्किल सो पहली ही जो कार निकली वह देश के एक महान नेता की थी मुल्ला को कुछ पता नहीं वो तो स्टेशन जाने की जल्दी में था घंटाघर की घड़ी घंटे बजा रही थी बस मिनटों में अगर नहीं पहुंचा तो चूक जाएगा और जाना जरूरी है पहुंचना जरूरी है तो उसने हाथ दिया कार की बिना कुछ पूछे ही मुल्ला झट से पीछे का दरवाजा खोलकर भीतर घुस गया महान नेता को महान क्रोध था आया महान नेताओं को महान ही चीजें होती वे गुस्से में बोले उल्लू के पट्टे नीचे उतरो क्या आपने बाप की गाड़ी समझ रखी जानते नहीं मैं कौन हूं हाथ देकर गाड़ी क्यों रोकी तुम कौन हो गाड़ी रोकने वाले मुला नसुद्दीन ने हाथ जोड़े और कहा अरे अरे क्षमा करे नेताजी आपकी गाड़ी है मुझे क्या पता मैं तो स्टेशन जाने की जल्दी में था मैं तो समझा कि किसी सज्जन पुरुष की कार होगी जहां अहंकार है वहां सज्जनता खो जाती और जहां अहंकार है वहां विक्षिप्तता का वास हो जाता है। अहंकार एक तरह का पागलपन सरकारी कार्यालय में इंटरव्यू था चंदुलाल भी उसमें उम्मीदवार थे प्रश्नकर्ता ने पूछा चंदुलाल टाइपिंग इस किस स्पीड से कर लेते हो जरा प्रश्नकर्ता और इंटरव्यू लेने वाला संकेत था चंदूलाल के ढंग को झक्की से मालूम होते थे टोपी उल्टी लगा रखी थी कोट की बटन भी ऊपर नीचे लगी थी चंदुलाल ने कहा 100 शब्द प्रति मिनट की दर से अधिकारी को विश्वास तो ना आया ये ढंग और 100 शब्द प्रति मिनट की दर से टाइप करने की क्षमता बात कुछ जची तो नहीं लेकिन उसने कोई बात नहीं आओ करके बताओ चंदुलाल बेधड़क आगे बढ़े टाइप करने बैठ गए करीब आधा घंटे बाद अधिकारी आया देखा कि अभी तक चंदूलाल ने केवल तीन चार शब्द ही टाइप किए जवाब में चंदुलान ने माफ करिए मुझे हिंदी टाइपिंग नहीं अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान। अधिकारी ने उसे अंग्रेजी टाइपिंग की मशीन दी फिर आधे घंटे बाद आया तो देखा चंदूलाल ने एक शब्द भी टाइप नहीं किया क्यूँ जी तुम तो कहते थे अंग्रेजी टाइपिंग बहुत तेजी से कर लेते हो अभी तक खाली क्यों बैठे हो जी हाँ चंदूलाल बोले हिंदी टाइपिंग यद्यपि मैं तेजी से नहीं कर पाता लेकिन हिंदी पढ़ते बन जाती अंग्रेजी में हालत बिल्कुल उल्टी टाइपिंग तो अपेलो यान की गति से करता हूं मगर अंग्रेजी पढ़ते नहीं बनती अहंकार में उलझे हुए आदमी की बड़ी दुविधा है द्वंद्व सब अधूरा अधूरा है कुछ पूरा नहीं सब खंड खंड है कुछ अखंड नहीं ज्ञान बासा है उधार है अपना नहीं अज्ञान अपना और ज्ञान बासा है उधार है और ज्ञान पे भरोसा है और अपने अज्ञान को तो देखता भी नहीं देखे तो तोड़ने की चेष्टा हो सकती है सोचना जो भी तुम जानते हो जानते हो और चकित हो जाओगे जो भी मूल्यवान है कुछ नहीं जानते ईश्वर आत्मा स्वर्ग नर्क पाप पुण्य कर्म अकर्म ये सब तुम बकवास की तरह करते हो इसमें से किसी भी चीज का तुम्हें कोई स्वानुभव नहीं मगर लोग चर्चा कर रहे हैं इस देश में तो ये दुर्भाग्य और भी घना हो गया है इस देश में तो सभी ज्ञानी यहां अज्ञानी तो कोई है ही नहीं ये तो पुण्य भूमि है धर्म भूमि जिसने गीता पढ़ ली जिसने रामायण कंठित कर ली वो ज्ञानी हो गया जो उपनिषित के चार वचन दोहरा लेता है वो सोचता है कि सब आ गया अब क्या करना है इतना सस्ता नहीं है ज्ञान ऐसे नहीं मिलता ज्ञान ज्ञान के लिए ध्यान चाहिए इसलिए पलटू कहते हैं संतजन अमर है उसी हरि नाम से उसी हरिनाम पर चित्त देवे उसी हरिनाम पर चित्र को लगाने का नाम ध्यान है अपने भीतर उसकी तलाश खोज अपने भीतर उसे खोदना है जैसे मिट्टी को खोदते जाओ तो जल स्रोत मिल जाएंगे मिल ही जाएंगे देर अबेर वैसे ही स्वयं के भीतर खोदते चले जाओ तो हरिनाम मिल जाएगा हरि की किरण मिल जाएगी और तब तुम्हारे जीवन में एक क्रांति होती तब तुम्हारे पास देने को कुछ होता है और इतना होता है कि तुम दे चले जाओ चुकता नहीं और ध्यान रखना तुम दोगे लोगों को अमृत और गालियां पड़ेंगी और पत्थर गिरेंगे तुम्हारे ऊपर और फांसी लगाई जा सकती है, ये लोग करेंगे जो लोग कर सकते हैं वो लोग करेंगे लेकिन इससे संतों को कुछ भेद नहीं पड़ता भली और बुरी दो उसी धारा प्रीति सबसे करें मित्र और दुष्ट से दास पलटू कहें राम नहीं जान हूं यह शब्द बड़ा अद्भुत है दास पलटू कहें राम नहीं जान हूं जान हूं संत जिन जब्त तारा कहते हैं कि राम को तुम्हें सीधा सीधा नहीं जानता था कैसे जानता जाना पहले उन्हें जिन्होंने राम को जान लिया था संतों को जाना इस पृथ्वी पर परमात्मा का और कोई प्रमाण नहीं कोई तर्क उसे सिद्ध नहीं कर सकता तर्क से तो परमात्मा असिद्ध ही होता है तर्क तो नास्तिक के पक्ष में है आस्तिक के पक्ष में नहीं आस्तिकता तर्क से संबंध भी नहीं रखती तर्क तो निषेध का व्यापार है और आस्तिकता विधेय नहीं कहना हो तो तर्क की जरूरत होती हां कहना हो तो तर्क की कोई जरूरत नहीं होती तर्क परमात्मा को सिद्ध नहीं करता कोई प्रमाण नहीं देता जो तर्क से ही जीते हैं वे अधार्मिक ही रह जाते जो तर्क से ही जीते हैं उनके जीवन में न कोई गंध होती न कोई गीत होता न कोई संगीत होता जो तर्क से ही जीते हैं वो मिट्टी की तरह ही जीते हैं और मिट्टी की तरह ही नष्ट हो जाते उनके जीवन में वो परम सौभाग्य की घड़ी आ ही नहीं पाती जब महोत्सव फले जब दीपावली हो जब हम शाश्वत के साथ होली खेल सके दास पलटू कहे राम नहीं जान कहते हैं कि राम को तो मैं जानता भी नहीं जान भी नहीं सकता था लेकिन मेरा सौभाग्य यह था कि जानहू संत जिन जगत तारा उन संतों को जानने का अवसर मिल गया जो तलवार लेकर टूट पड़े थे जगत में कि हो जिसकी भी हिम्मत उसका मोह काट दे उसका भ्रम तोड़ दे हो जिसमें भी साहस उसका अहंकार उसकी गर्दन काटते हैं लेकिन जिसने संत को जान लिया उसके लिए परमात्मा के प्रमाण मिलने शुरू हो जाते संत के सानिध्य में प्रमाण है संत की तरंगों में प्रमाण है संत के आसपास बरसते प्रसाद में प्रमाण है लेकिन इस प्रसाद को इस तरंग को इन फूलों की वर्षा को वही झेल पाएगा जो हृदय खोल के बैठे अगर तर्क में अकड़े अहंकार में जकड़े ज्ञान से भरे पक्षपात की आंखों पर पट्टियां बांधे कानों में घंटे लटकाए कि कुछ और सुनाई ना पड़े अगर इस तरह आके संत के पास भी बैठे तो नदी के पास भी आए और क्या ही लौट जाओगे संत के पास तो बैठने की कला है मिटके बैठना खाली होके बैठना शून्य होके बैठना संत को सुनने का एक और ही ढंग है स्कूल में विद्यालय में विश्वविद्यालय में सुनने का एक ढंग है संत के पास सुनने का दूसरा ही ढंग है विश्वविद्यालय में सुनते हो बुद्धि से संत को सुनना होता है हृदय से विश्वविद्यालय में सुनते हो विचार से संत को सुनना होता है प्रेम से जो अपनी प्रीति की झोली फैलाकर संत के पास बैठ जाता है उसकी झोली भर जाती दास पलटू कहे राम नहीं जान हूं, जान हूं संत जिन जगत तारा अब से खिजर को बेजार देखकर खुश फुस हूं फुसूने नर्ग से बीमार देखकर अब जुस्त जुए दोस्त की मंजिल कहीं भी हो हम चल पड़े हैं राह को दुस्वार देखकर अब इससे क्या गरज कि हरम है कि देर है बैठे हैं हम तो साया ए दीवार देखकर राजे फरोगे आखरे सब कुछ न खुल सका क्यों खुश है समा सुबह के आसार देखकर साजे गजल उठा ही लिया हमने ए रविश उस चश्म वाज का इसरार देखकर संतों के पास बैठोगे तो गीत उठने ही लगेंगे क्योंकि संत के भीतर वह परम प्यारा प्रकट हो रहा है या कहो वह परम परम्परे प्रकट हो रही जो मर्जी हो सूफी कहते हैं उसे परम्परे पलटू कहेंगे उसे परम प्यारा दोनों ठीक है क्योंकि वहां ना तो स्त्री बचती ना पुरुष परमात्मा ना तो स्त्री है ना पुरुष पर हम तो बोलेंगे तो कोई ना कोई शब्द उपयोग करना पड़ेगा ये का वचन है साज गजल उठा ही लिया हमने ए रविश उठाना ही पड़ा साज़ उठाना पड़ा वीणा बजानी पड़ी कि बांसुरी बजानी पड़ी कि मृदंग पर थाप देनी पड़ी कि गजल गानी पड़ी साज गजल उठा ही लिया हमने ए रविश उस चश्म नीम बास का कर, उसका इशारा देखा उस प्रतिमा का इशारा देखा उस प्रतिमा की आधी आधी आंखें खुली आधी बंद उन अध खुली आंखों का इशारा समझना आ गया तुमने बुद्ध की प्रतिमा देखी बुद्ध की प्रतिमा आधी आंख खुली होती आधी बंद नीमबाज अध खुली आंख होती क्यों सदियों से ये सवाल बौद्ध जिज्ञासु पूछते रहे क्यों जवाब दिया है जापान के एक फकीर ने उसने मध्यमार्गी इसलिए वो कहते हैं बाहर भी देखो आधा आधा भीतर भी देखो क्योंकि वही बाहर है वही भीतर है इसलिए आधी खुली आंख महावीर की आंख पूरी बंद है ध्यान में वो भीतर डुबकी मार रहे हैं, पूरी पूरी डुबकी मार रहे हैं। तुम्हारी आंख पूरी खुली तुम बाहर भटक रहे हो रिंझाई की बात में सचाई है बुद्ध ने आधी आंख बंद की आधी खुली रखी क्योंकि बाहर भी वही भीतर भी वही बुद्ध का सार सूत्र है मध्य ठीक बीच में रुक जाना जैसे तराजों को तोलते वक्त जब कांटा ठीक बीच में रुक जाता है तो समतुलता आ जाती समता आ जाती तो आ जाता है ना तो बहुत भीतर झुक जाना नहीं तो अंतर अंतर्मुखता घेर लेगी। ना बहुत बाहर झुक जाना नहीं तो बहिर्मुखता घेर लेगी। दोनों स्थितियों में आदमी आधा रह जाता है और परमात्मा को जानना है उसकी समग्रता में साज गजल उठा ही लिया हमने ए रविश्मी बास का इशरार देखकर और जब उसका इशारा हो गया हो तो हम करते भी क्या फिर गीत छेड़ ही दिया अब जुस्त जुए दो कि मंजिल कहीं भी हो अब उस प्यारे की मंजिल कहीं भी हो कोई फिक्र नहीं एक बार सदगुरु से मिलना हो गया तो इतना भरोसा आ जाता है कि मंजिल है और इसके अतिरिक्त भरोसा आता नहीं सदगुरु की आंखों में झांक के ही भरोसा आता है उसके हृदय के साथ जब तुम्हारा हृदय भी धड़कता है साथ साथ लयबद्ध होकर तब भरोसा आता है श्रद्धा उमकती अब जुस्त जुए दोस्त की मंजिल कहीं भी हो अब उस प्यारे की मंजिल कहीं भी हो कोई फिक्र नहीं हम चल पड़े हैं राह को दुस्वार देखकर और यह भी हमें मालूम है कि रास्ता कठिन है और यह भी हमें मालूम है कि चढ़ाई और पहाड़ की यात्रा है मगर कोई फिक्र नहीं एक बार जिसने सदगुरु की आंख में झांक लिया उससे ये बात पक्की हो जाती है अब जिस जुए दोस्त की मंजिल कहीं भी हो हम चल पड़े हैं राह को दुष्पार देखकर अब इससे क्या गरज की हरम है कि देर है बैठे हैं हम तो साया है दीवार देखकर और सच्चा प्रेमी परमात्मा का ये फिक्र नहीं करता कि मस्जिद है कि मंदिर है कि गुरुद्वारा है कि गिरजा है इसकी भी फिक्र नहीं करता कि सदगुरु हिंदू है कि मुसलमान की ईसाई अब इससे क्या गरज कि हरम है कि बैर है बैठे हैं हम तो साया है दीवार देखकर अब मंदिर की दीवार हो कि मस्जिद की क्या फर्क पड़ता है हमें तो छाया मिल रही हम तो छाया देख के बैठ गए मस्जिद की दीवार भी छाया दे देती है मंदिर की दीवार भी छाया दे देती है और धूप से जो तड़फ रहा है उसे छाया चाहिए वो ये फिक्र नहीं करता कि मंदिर मस्जिद राजे फरोगे आखिरी सब कुछ न खुल सका क्यों खुश है समा सुबह के आसार देखकर बड़ा प्यारा बचन कि इस बात का राज पहले नहीं खुल सका था कि सुबह होती देखकर समा खुश क्यों है समा को खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि सुबह होते ही समा बुझा दी जाएगी समा को तो खुश होना चाहिए रात देखकर क्योंकि रात में समा जलेगी दिया जलेगा सुबह हुआ दिया बुझा सुबह को देख के समा इतनी खुश क्यों है ये राज तो तब खुलता है जब तुम किसी संत के साथ जुड़ोगे तब तुम जानोगे कि अहंकार की समा बुझ जाए तो आत्मा की समा प्रज्वलित होती तब तुम जानोगे कि संत क्यों अपने को मिटा देने को उत्सुक है क्योंकि उसे एक रहस्य पता चल गया है कि मिटने में ही असली होना है खोने में ही असली पाना है जीसस का वचन है जो बचाएंगे अपने को खो जाएंगे और जो अपने को खो देंगे वो बचा लिए गए कफन को बांध के करे तब आसकी पलटू कहते हैं कफन बांध लेना सिर में तब चलना है इस प्रेम के रास्ते पर कफन को बांध के करे तब आसकी आसिक जब हो तब ना ही सोबे ध्यान रहे रास्ता दुस्वार है कठिन लेकिन अगर कभी किसी सदगुरु का जरा सा स्वाद लग गया तो चुनौती मिल जाती है तब असंभव संभव मालूम होने लगता है तब रात कितनी ही अंधेरी हो सुबह हो के रहेगी इसकी ऐसी आस्था उमकती कि चल पड़ता है आदमी कितने ही पहाड़ लांगने हो कितने ही समुन्द्र लांगने हो सब की तैयारी दिखा देता है पाना ही होगा एक बार बूंद भी मिल जाए स्वाद जरा सा बूंद का स्वाद कि फिर रुका नहीं जा सकता फिर अपरिहारी है यात्रा कफन को बांध के करे तब आस की आसिक जब हो तब ना ही सोबे और प्रेम की शर्त यही है कि फिर दोबारा ना सोबे फिर दोबारा संसार में मूर्छित ना हो नशाए मै के सिवा कितने नसे और भी हैं कुछ बहाने मेरे जीने के लिए और भी हैं ठंडी ठंडी सी मगर गम से है भरपूर हवा कई बादल मेरी आंखों से परे और भी हैं इश्क के रुसबा तेरे हाय दागे फरोजा की कसम मेरे सीने में कई जख्म हरे और भी हैं हिजर तो हिजर था अब देखिए क्या होता है उसकी कुर्बत में कई दर्द नए और भी है रात तो खैर किसी तरह से कट जाएगी रात के बाद कई कोस कड़े और भी है वादी ए गम में मुझे देर तक आवाज न दे वादी गम के सिवा मेरे पते और भी है यात्रा तो कठिन है यात्रा तो लंबी है, यात्रा तो करीब करीब असंभव है लेकिन असंभव की चुनौती न लोगे तो तुम्हारे भीतर आत्मा भी पैदा न होगी असंभव की चुनौती के स्वीकार में ही आत्मा का जन्म है जितनी बड़ी यात्रा पर तुम निकलते हो उतने ही बड़े तुम हो जाते हो जितने विराट की तुम तलाश करते हो उतने ही विराट तुम हो जाते हो क्षुद्र से दोस्ती ना बांधना नहीं तो क्षुद्र हो जाओगे दास पलटू कहे राम नहीं जान हूं, जान हूं संत जिन जगत तारा कुछ मैत्री बनाओ किसी सदगुरु से उसकी हाथ की तलवार देखकर भाग मत खड़े होना काटेगा तुम्हें जरूर काटेगा मारेगा तुम्हें क्योंकि तुम जैसे हो अभी झूठे हो तुम्हें मिटाएगा क्योंकि तभी तुम्हारा वास्तविक जन्म हो सकता है तुम द्विज हो सकते हो और तुम्हारा दूसरा जन्म होना चाहिए देह का नहीं आत्मा का हिजर तो हिजर था अब देखिए क्या होता है उसकी कुर्बत में कई दर्द नए और भी संसार के दुख लेकिन जब तुम परमात्मा के समीप आने लगोगे तो तुम्हें नई पीड़ाओं का अनुभव होगा पीड़ाएं जो बड़ी मीठी पीड़ाएं जो बड़ी मधुर पीड़ाएं जो आर पार भेद जाती छेद जाती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 यज्ञ कर लिया हवन कर लिया घंटी बजा ली पत्थर की मूर्ति के सामने और सोचा कि धर्म हो गया कि चर्च हो आया हरी को कि सोचा कि धर्म हो गया कि जाके दो फूल चढ़ा दिए और सोचे कि धर्म हो गया अपने को कब चढ़ाओगे जब तक अपने को न चढ़ाओगे तब तक, तक धर्म नहीं होगा कबीर कहते हैं घर जो बारे आपना चले हमारे संग सब जला के राख करने की तैयारी हो वो हमारे साथ आए मंदिरों मस्जिदों में तुम कायरों को झुका देखोगे सदगुरुओं के पास दुस्साहसी इकट्ठे होते क्योंकि वहां चुनौती और ऐसी चुनौती जिसे स्वीकार करना बस थोड़े से लोगों की सामर्थ्य में मगर यही थोड़े से लोग इस जमीन के नमक हैं इनके कारण ही इस जमीन में थोड़ा सा रस है स्वाद इन्हीं के कारण इस जमीन में थोड़े से दिए जलते थोड़ी रोशनी होती इन्हीं के कारण मनुष्य मनुष्य है ये थोड़े से आदमी खो जाए कि फिर आदमी और पशु में कोई भेद नहीं रह जाता ये थोड़े से बुद्ध कृष्ण क्राइस्ट ये थोड़े से मोहम्मद महावीर मूसा बस इन थोड़े से लोगों के कारण तुम आदमी हो तुम्हारे कारण नहीं तुम्हारे कारण तो तुम पशु ही हो इन थोड़े से लोगों ने खींचा है खूब खींचा है तुम्हें जितनी ऊंचाइयों तक ले जा सकते थे ले गए तुम गिर गिर जाओ ये तुम्हारा कसूर, तुम उठो ही ना ये तुम्हारा कसूर, मगर जगाने वालों को तुम दोष न दे सकोगे उन्होंने पहाड़ों की चोटियों पर खड़े होकर आवाज दी उन्होंने आवाज देने के लिए हर कीमत चुकाई उन्होंने तुम्हारी गालियां कांटे पत्थर फांसियां जहर सब सहे कफन को बांध के करे तब आस की आसिफ जब हो तब नहीं सोबे चिता दिन आग के जरे दिन रात जब और फिर एक ऐसी आग लगती है भी जस की चिता कहीं दिखाई नहीं पड़ती आग कहीं दिखाई नहीं पड़ती और फिर भी भक्त जलता है मगर यह जलना सौभाग्य है क्योंकि इसमें केवल कचरा जलता है सोना तो निखर आता है जीवत ही जान से सती हो गए मृत्यु तो नहीं होती मगर जीते जी भक्त सती हो जाता है क्योंकि परमात्मा से उसका जो प्रेम है अब उसके सिवाय उसका कोई और प्रेम नहीं उसका सारा प्रेम संग्रीभूत होकर परमात्मा की तरफ प्रवाहित होता है वो बहुत धाराओं में नहीं बहता वो बहुत दिशाओं में नहीं बहता उसका प्रेम एकाग्र हो जाता है जीवत ही जान से सती हो गई और भीतर धु कर कुछ जलता है आग तो नहीं आग से भी बड़ी आग धुआं भी नहीं उठता चिता भी नहीं और फिर भी भक्त जल जाता है और राख हो जाता है मगर जो जल जाता है वह झूठ था मिथ्या था फिर जो बच रहता है वही सोना है निखरा हुआ कुंदन भूख प्यास जग आस को छोड़कर कर ही आपने आपसे आप खोबे सब फिक्र भूल जाती है उसे भूख याद नहीं रहती प्यास याद नहीं रहती जग की आस याद नहीं रहती उसे तो बस एक ही धुन श्वास श्वास में एक ही धुन एक ही मस्ती एक ही नशा बात करता है तो वही चुप रहता है तो वही कबीर ने कहा है बोलता हूं तो हरि नाम, खाता हूं तो हरि नाम, सोता हूं तो हरि नाम, ओढ़ता हूं तो हरि नाम। उसका उठना बैठना जागना सोना सब हरि में डूब जाते हैं। आपने आप उसे आप खोबे वो अपने ही भीतर डूबता उतरता गहराइयों में विलीन होता जाता है जैसे नमक की डगली को कोई सागर में डाल दे जिस जैसे, जैसे गहरे जाने लगे वैसे वैसे खोने लगे और एक घड़ी आएगी नमक की डगली खो जाएगी सागर के साथ एक हो जाएगी दास पलटू कहे इस मैदान पर दे जब सीस तब ना ही रोवे और तुम तब तक रोते ही रहोगे जब तक तुमने एक हिम्मत न जुटाई दास पलटू कहे इस मैदान पर प्रेम की कसौटी पर जब तक तुम अपनी गर्दन न चढ़ा दोगे तुम्हारी जिंदगी रुदन आंसू ही आंसू तुम्हारी जिंदगी में आनंद नहीं हो सकता आनंद सिर्फ उनके लिए दे जब सी तब नहीं रोवे फिर कोई दुख नहीं फिर सच्चिदानंद है युवा युवावस्था में यौवन के प्रेम में कभी कभी तुमने ऐसी आग को थोड़ा सा जाना जो आग नहीं फिर भी जलाती भक्त उसी आग को बड़े विराट रूप में पाता है जैसे जंगल का जंगल आग लग जाए प्रेम में साधारण सांसारिक प्रेम में जो आंख है वो तुम तो यूं समझो कि छोटी सी चिंगारी, बुझी बुझी राख दबी मगर थोड़ा अनुभव उसमें होता है इसलिए जिन्होंने प्रेम का अनुभव किया है उन्हें भक्ति का अनुभव समझने में सुविधा होती है जिन्होंने प्रेम का कोई अनुभव ही नहीं किया उन्हें भक्ति को समझना बहुत कठिन हो जाता है यौवन सुर जगी है मेरे भरे भरे मन में यह कैसी आग लगी है अंतर की रस तरल तरंगीन क्या आंधी पानी बनाई? या आंधी पानी के स्वर में नए पर बीन बजाई? दो तूफानों में विवेक मत ठिठकी ठगी ठगी साख पात को मत प्रभंजन जो झकझोर रहा है मन के बीच मदन सर बैठा कसक मरो रहा है लहरों पर चढ़ी चेतना चंचल फिरती भगी भगी यह उन्मद मौजों का मेला मन क्यों बांध सकेगा इस अस्थिरता में क्यों अपनी तरनी साध सकेगा रूप चाहती हुई भावना रस में पगी पगी है मेरे भरे भरे मन में यह कैसी आग लगी है दो तूफानों में विवेकमती ठिठकी ठगी ठगी है लहरों चढ़ी चेतना चंचल फिरती भगी भगी है रूप चाहती हुई भावना रस में पगी पगी ये तो साधारण प्रेम का वर्णन है मगर इसको ही अनंत गुना कर लो अनंत अनंत गुना कर लो महावीर ने कहा है, अनंत अनंत अनंत को भी अनंत से गुणित कर दो तब तुम जान पाओगे जो आग ध्यानी को या भक्त को लगती एक क्षण में सारा संसार भस्मीभूत हो जाता है फिर जो शेष रह जाता है वही हरि वही राम फिर उससे तुम जो नाम देना चाहो निर्वाण मोक्ष कैबल्य आत्मा परमात्मा सब नाम का भेद है दास कह के आस न कीजिए आस जो करे सो दास नहीं और जब एक बार किसी गुरु के चरणों में दास हो जाओ एक बार जब किसी गुरु के चरणों में कह दो बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, तो फिर एक बात याद रखना फिर अपनी कोई आसमत रखना दास कहिए आस न कीजिए आस जो करे सो दास नहीं, छोटे छोटे शब्दों में गहरे सत्य भर दिए पलटू सीधे साधे आदमी लेकिन पते की बात कह दी समझे उनके लिए सारे काशी आस जो करे सो दास ने अगर गुरु के पास बैठ के भी आशा जारी रखी कि ये मिल जाए वो मिल जाए सिद्धि मिल जाए रिद्धि मिल जाए तो भटकते रहोगे तो गुरु के पास भी बैठे और बैठे भी नहीं तुम्हारे और गुरु के बीच हजारों कोस का फासला रहा जितनी आस उतना फासला अगर आस बिल्कुल नहीं तो फासला बिल्कुल नहीं तब गुरु धड़केगा तुम्हारे हृदय में और गुरु बोलेगा तुम्हारी वाणी में और तुम्हारी श्वासें उसकी श्वासें होंगी और तुम उसकी आंखों से देख सकोगे और यही अनुभव सत्संग जब गुरु की आंखों से देख सको उसके हाथों से छू सको उसके हृदय से अनुभव कर सको जब सब फासले गिर जाएं, प्रेम तो एक जो लगा संसार में भक्ति गई दूरी अब जब तमा ही एक तो प्रेम है जो संसार में लगा हुआ बाहर भटक रहा है जब प्रेम संसार में लगा होता है धन में पद में प्रतिष्ठा में तब भक्ति बहुत दूर चली जाती तब तुम्हें भक्ति का कुछ पता नहीं रह जाता प्रेम तो एक जो लगा संसार में भक्ति गई दूरी अब जगत ही चाहिए भक्ति को जगत से तोड़िए जोड़िए जगत से भक्ति जाही ध्यान रखो प्रेम को वस्तुओं से जोड़ दो तो संसार बन जाता है और प्रेम को स्वयं से जोड़ लो तो संसार विलीन हो जाता है प्रेम को संसार से जोड़ने का अर्थ वस्तुओं से आशा रखो सुख की पर से आशा रखो सुख की तो तुम भगवान से टूट जाते हो और जिस दिन तुम भगवान से जुड़े उस दिन तुम वस्तुओं से टूट जाते हो ये दोनों बातें साथ साथ नहीं हो सकती दास पलटू कहे एक को छोड़ी दे तलवार दुई म्यान एक नहीं तलवार दुई म्यान एक नहीं चाहिए एक म्यान में दो तलवारें नहीं चाहिए दो में से एक छोड़ देना होगा वस्तुओं की महत्वाकांक्षा और मिले धन और मिले पद और मिले प्रतिष्ठा अगर इसमें तुम खोए हो तो तुम परमात्मा को न जान सकोगे और अगर तुम परमात्मा को जानना चाहते हो तो इन क्षुद्रताओं से अपना मोह भंग करना होगा जिसको सपने देखने हैं वो जाग नहीं सकता और जिसको जागना है उसे सपनों से मोह छोड़ना होगा लेकिन हमारे मोह है बड़े अजीब मोह मरते मरते तक नहीं छूटते एक नेताजी अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रहे थे ये पहला ही अवसर नहीं था वे महापुरुष पहले भी कई बार मर चुके थे मगर बार बार जिंदा हो गए थे आखिर नेता लोग इतनी आसानी से मर भी तो नहीं जाते इस बार जब वे मरने लगे तो बोले मेरे मरने के बाद इस बात का ख्याल रखा जाए कि अमुख संगीतकार का ऑर्केस्ट्रा ही सोख धुन बजाए मर रहे मरने के बाद भी कौन सा ऑर्केस्ट्रा शोक धुन बजाएगा इसका इंतजाम किए जा रहे नेताजी के वकील ने तुरंत इस बात को एक कागज पर नोट करते हुए पूछा कृपया यह भी बताने की कृपा करें कि अमुक संगीतकार की कौन सी धुन आप सुनना पसंद करेंगे मरते भी लोग संसार को छोड़ते नहीं इसलिए तो दोबारा आना पड़ता है जीते जी भी पकड़े रहते हैं मर के भी पकड़े रहते हैं मौत भी आ जाती तब तो भी तुम्हारी मुट्ठी नहीं खुलती मौत भी आती रहती फिर भी तुम जागते नहीं इतनी चोट पर चोट खाते हो मगर होश नहीं आता संसार से अगर इतना प्रेम लगा रखा है तो फिर भक्ति बहुत दूर इस सारे प्रेम को इकट्ठा करो इस सारे प्रेम को एक खट्टी एक धारा बनाओ और इस सारे प्रेम को परमात्मा की तरफ बहाओ उसके ही सागर की तरफ बहने दो ये गंगा इसको हजार हजार नहरों में मत तोड़ो अन्यथा सागर तक ये न पहुंच पाएगी और सागर तक पहुंचे बिना न शांति है न सुख मिल जाए मैं तो सजदाये सुखराना चाहिए पीते ही एक लज्ज से मस्ताना चाहिए हाँ एहतरा में मस्जिदों बुतखाना चाहिए मजहब की पूछिए तो जुदा गाना चाहिए रिंदा में मैं परस स्हा मस्त ही सही ए शेख गुफ्त गु तो शरीफ आना चाहिए दीवानगी है अकल नहीं है कि खाम हो दीवाना हर लिहाज से दीवाना चाहिए इस जिंदगी को चाहिए सामान्य जिंदगी कुछ भी ना हो तो शीशाओ पैमाना चाहिए दीवानगी है अकल नहीं है कि खाम हो ये जो भक्ति है दीवानगी है ये कोई अकल नहीं है कि कच्ची चीज हो अकल तो हमेशा कच्ची होती है। अकल कभी पक्की होती ही नहीं अकल तो हमेशा बचकानी होती कितना ही बड़ा पंडित हो अकल तो बचकानी ही होती अकल प्रौढ़ता जानती नहीं प्रौढ़ता तो प्रेम की होती परिपक्वता तो प्रेम की होती प्रेम जिन्होंने नहीं जाना वे कच्चे ही रह जाते और प्रेम एक मस्ती एक दीवानापन दिवान है दीवानगी है अक्ल नहीं है कि खाम हो दीवाना हर लिहाज से दीवाना चाहिए और जो प्रेम के रास्ते पर चला है उसको शर्तें नहीं लगानी होंगी बेसर्त दीवाना होना होगा परमात्मा को पीने चले हो तो बेसर्त पियो घूट घूट क्या पीना पूरा सागर पियो लेकिन सागर पीना हो तो भीतर सुनने चाहिए जो भीतर शून्य है उनमें ही सागर समा सकता है जो शून्य है उनमें ही पूर्ण समा सकता है शून्य होना पात्रता है शून्य होना निमंत्रण है पूर्ण को इसलिए तलवार सदगुरु की चाहिए कि काट दे तुम्हारी गर्दन मिटा दे तुम्हें दीवानगी है अकल नहीं है कि काम हो दीवाना हर लिहाज से दीवाना चाहिए मिल जाए मैं तो सजदाये सुखराना चाहिए और अगर कभी किसी सदगुरु के पास ऐसी शराब मिल जाए ऐसी दीवानगी मिल जाए तो फिर धन्यवाद में झुक जाना सजदाये सुखराना चाहिए तो फिर भगवान के प्रति धन्यवाद में झुक जाना मिल जाए मैं तो सजदाये सुखराना चाहिए पीते ही एक लज्ज से मस्ताना चाहिए और जैसे ही सदगुरु को पियो कि फिर तुम्हारे पैर डोलने लगने चाहिए फिर कहीं रखो पैर कहीं पड़े पैर दीवानगी है अक्ल नहीं है कि खाम हो दीवाना हर लिहाज से दीवाना चाहिए ये पाठ परम दीवानगी के पाठ परम मस्ती के कारों के लिए नहीं साहसियों के लिए दुस्साहसियों के लिए जुटाओ साहस क्योंकि जो साहस जुटाता है वही उस परम धन्यता को उपलब्ध होता है उस परम धन्यता को जिसके बिना जीवन सिर्फ राख है उस परम धन्यता को जिसको पाकर सब पा लिया जाता है जीसस ने कहा है पहले खोज लो परमात्मा को से सब अपने से आ जाएगा जिसे परमात्मा मिल गया उसे सब मिल गया तुम सब पालो और अगर परमात्मा को न पाया तो याद रखना बार बार कहता हूं याद रखना मरते वक्त बहुत पछताओगे लेकिन फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुप गई खेत आज इतना ही